दो में शास्त्रों में तो है लेकिन अभी प्रसिद्ध विज्ञानी जे मार्गन ने रिसर्च करके कई मरीजों को ओमकार मंत्र की ध्वनि से ही ठीक कर दिया जे मार्गन लिखता है कि मैंने ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल मंत्र है पावरफुल मंत्र इंडियन मंत्र ओंकार तो मैंने तीन सेंटर खोले ओंकार थेरापी से और पेशेंट ठीक हो गए ओमकार की ध्वनि से स्टमक प्रॉब्लम मेंटली प्रॉब्लम और जिगर का प्रॉब्लम सब ठीक हो जाता है लेकिन ओंकार केवल शरीर तक ही नहीं हो तो मन तक बुद्धि तक आत्मा तक जाता है बाईस हजार श्लोक है ओंकार की महिमा के केवल सिर को जिगर को पेट को फायदा करे उतना ही ओमकार की महिमा नहीं है ओंकार की बड़ी बड़ी आई है इसलिए इस सिख धर्म में आग दे एक ओंकार इस्लाम में आग दे अल्लाहु अकबर और वैष्णव बोलते हरि ओम शिवक बोलते ओम नमः शिवाय गायत्री वाले बोलते ओम भूर्भु शिवाय ओंकार मंत्र की बड़ी बड़ी आई है अभी जो जप किया है ये कमाई मरते समय भी काम आएगी, शरीर छट जाएंगे तब भी ये जब की हुआ काम देगा, इतना तो जब किता सी वो सी तो आज है कल नहीं है रिटायर होंगे सी किए सि आ गए अब भक्ति तो हो गई अब थोड़ी देर अमलानंद का सुनना इतिहास कहाँ गए रहे यही थे तो पता कैसे चला हम तो सात छह दिन हो गए है? नहीं तो हमने देखा ही नहीं पीछे चुप से आते होंगे पीछे चुप से बैठे होंगे